पूर्णमिदं पुर्णा द पूर्णमद पूर्णापूर्ण मुदच्यते पूर्ण पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांद शद्रंगे शुणुया मेवा वज्रम पश्येम्षीजत्रा स्थिर सुस्तनूशे मेहृत आयु स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवास्ति नूखा विश्वदा स्वस्ति नाथ्योरी नो बृहस्पतिर्दधा ओ शे शे शे शराचार्य केशवम बादरायण सूत्रभाष वंदे भगवरो गुरुरात्ति मूर्ति विभागि व्योमद्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओम शां नमः नमस्त उपनिषद यह अथर्वे उपनिषद है कृपलाद शाखा का है उसमें भी अब ब्राह्मण भाग का है मंत्र भाग का उपरिषद मुंडकोपनिषद है यह उपनिषद परिशार मंडकोपनिषद की व्याख्या मंगला श्रुणिया मही देव हिंजला भोदेवा हे देव भो देवा कर्णे भी श्रोणिया भद्रम कर्णे ने कर्ण भद्रम श्रोणिया आपकी कृपा से हम कानों के द्वारा तथा कल्याण प्रद शब्दों को ही सुने भद्रम पश्य व और भी के द्वारा पूजा किए जाने वाले जो देवदालों तेजत्रा के वहावाची है आप लोगों की ही कृपा से हम अंकोन से अक्ष भी मैंने अक्षयी भजरम पश्य व कल्याण प्रदृश्यों को देखे कर्म में हम समर्थ हो गए रंग ही देवहित देवताओं के हित मात्र के लिए ही हमारा संपूर्ण जीवन का धारण हो गए देवहितम यद आयु भवि तो देवहेश देव देव और तनु भी स्त्र दृढ़ अवयों दृढ़ अवयों और शरीरों से करने वाले हम लोग सा। करने वाले हम लोग आप देवताओं के हित में ही अपना संपूर्ण आयु का प्रयोग करें धारण करें ऐसी प्रार्थना तिव्र शांति जो है शांति शांति शांति कहा जाता है संबंध अवतरणिकोक्त विस्तार आरभ्य मंत्रोक्ता मंत्रोक्तमंडहर अर्थका मंत्रोक्त अर्थ का का से स्तर अनुवादी इगम ब्राह्मणम विस्तार करने के लिए अनुवाद प्रकटन करता हुआ यह ब्राह्मण भाग है ब्राह्मणस्त उपनिषद है, है समझो ऋषि प्रस्थ प्रतिवचन आख्याय का तो विद्या ऋषियों के प्रश्न और उपलामर्षि का प्रतिवचन रूपी जो आख्याय का है वह विद्या के, के लिए है ही, एक साथ प्रंज ब्रह्मचर्य का समेवास आदि होकर तपोयुक्त ही तपयुक्त होकर के ही यह प्रद्या है यह प्रज्ञापन करने के लिए है। वक्त और यह भी ज्ञापन करने के लिए है के समान सर्वज्ञ के तुल्य आचार्यों के द्वारा कहने योग्य है यह पाप्य ज्ञापन करने के लिए है यह है। इन इस का है तीन फल का तीसरा उदरणिकाल में आंजा बहुत सुंदर करें ब्रह्मा देवा ही। मंत्र ही ने आथर्वणे आथर्वेदारख्ये ब्रह्मदेवाई मंत्री मंत्रे मुंडकगद आत्मतत्व निर्णय गुशिय आत्मुत्क निर्णय हो गया मुंडक गए मुंडकोपनिष्चर तो ब्राह्मणेन तद विधान पुनरुक्ति पुनरुक्त उसी अथर्वेद ब्राह्मण भाग के द्वारा मनुष्य प्रश्नोपुर के द्वारा उसी आत्मा का करने ब्राह्मण भाग में कर, फिर उसी को भाग करना एक तरह से तो, ऐसी आशुक जवाब करने नहीं तो वही अविस्तर मंडक में संक्षेप है प्रश्नोपुर में जिन बातों को संक्षेप में कहा गया उन बातों का विस्तार याद नहीं है का वाले था, उसके कर रहे हैं। अगर वजन ब्राह्मण वे की ऐसा करते हुए इस ब्राह्मण प्रसद का अवतरण कर रहे हैं भाषा मंत्रोक्त इत्यादि से क्रम के दृष्टन पहले बाद में मुक्ति मुक्ति कॉपरिषण में वर्णन किया क्रम का उत्तम अधिकारी मुक्त है मध्यम मध्यमाधिकारी गिर दस दस जो गिनाया वह क्रम जो गिनाया वही क्रम का मुक्त प्रश्न मुंडक मांडव तो क्रम बता मंत्र में क्या आया था और उसका किस प्रश्न छठ प्रश् न छह प्रश्न है, है, क्या था? यहां क्या है विस्तार उसका किस प्रकार तो प्रधमुंड्याय प्रधमुंडक के चौथा मंत्र में बात करिए एक चार में दो विद्या है एक परा विज्ञान दूसरी अपरा विद्या तदरा अपरा ऋग्वेद आदि अपर विद्या कौन सी है ऋग्वेद आदि नाम से जो कहा जाता है साच विद्या कर्म रूपा उपासना रूपा छग्वेद आदि में कहेगा प्रधान रूपण क्या है वहां विद्या कर्म रूपा है और उपासना रूपा है तदर् विद्या द्वितीय प्रश्न उनमें से कर्म रूप और उपास रूप में से जो दूसरी है कौन सी उपासना रूपा उसको जो है यहाँ तृतीय प्रश्न के जवाब में कर दिया है उपासना द्वितीय प्रश्न के जवाब में द्वितीय तृतीय प्रश्न विवरीयत है दोनों प्रश्न मिला करके प्राण उपासना कहीं ही वर्णन चलिए और जो आद्या जो कर्मकांड रूपा है वो कर्मकांडा नीत है कर्मकांड भाव में है ही है कि उसका विवरण नहीं किया जाएगा उपयोग तो उन दोनों का फल तो प्रथम उपयोग वैराग्यालम उन दोनों का फल क्या है अनित्य है, इत्यादि है किस बात को वैराग्य तृति के लिए प्रथम प्रश्न के द्वारा स्पष्ट किया गया है ठीक है जो वहा एक, एक पांच में कहा गया था परा अथ पर तो दक्षिण मनिगमे थे उपक्रम में कृष्ण के ने प्रति संपूर्ण मुंडक के तरह जो प्रतिपादित किया गया वो यहाँ पर जो है हैार्थम चतुर्थक प्रश्न और दो एक, एक एक पांच और दो एक एक इन दोनों में के द्वारा कहा हुआ जो वर्थ है उसकी विस्तार करने के लिए हाँ चौथा प्रश्न आया और दो-दो दो चार में और, उक्त और क्या दो एक तीन शेषे नीगं ब्राह्मण यह प्रणार कार के लिए ही है यह स्पष्ट हो गया विचार करेंगे। को में जो जो कह दिया है, उस पे समझना है। जो है। समझना सभी वेदांत के संपन्नता होना, प्रयोजना का, का ब्रह्मचर्य तप आदि साधनों का विधान करने के लिए है और पुराकल्प के स्वरूप से पुराकल्प के अलग प्रयोजन भी है अलग प्रयोजन क्या है, है पुराकल्प हाथ कथन करना यह पुराकल्प कहा जाता है और पुरातल स्वरूप के द्वारा मतलब संप्रदाय की परंपरा के द्वारा यहाँ इस वेदांत विद्या की संप्रदाय कैसे होता है वह भी संकेत करने के लिए बता दिया गया है और इसका पहला मंत्र आरंभ होता है बीच छोटी सी ना जो है वह जिस किसी के द्वारा हो नहीं सकता इस बात को यहां कथन करके विद्या के प्रस्तुत किया जा रहा है ये जो का कथन कर करना है कि के का साज्ञा सा विद्या जिस किसी के द्वारा नहीं कहा जा सकता है जिस किसी के द्वारा सुनना भी चाहिए क्या बात को समझाते हैं कि आख्याण विद्या के लिए प्रयोग किया ब्रह्मचर्य जा रहा है इस प्रकार इस आख्यान द्वारा विद्या विद्याभिष्टि करते हैं तथा तो ब्रह्मचर्या साधनों की सूचना द्वारा सूचित करते हुए उनकी कर्तव्यता भी सिद्ध कर दिया है तत्कर्तव्यता छ्रह्मचर्या साधनों को सूचित करते हुए उनकी इस कर्तव्यता का भी हम प्रतिपादन कर दिया भ्रमितया पाने के लिए और बचाने के लिए अत्यंत कर्तव्य है ब्रह्मचर्य। गुरु सेवा ब्रह्मचर्य तप के तीन चीज श्रद्धा पूरक होना यह अत्यंत आवश्यक है यह पहले दो तो मंत्र से स्पष्ट हो जाए ओ सुकेशा भारत काम शाश्वलायो भारतवर्बंदी काम ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म बाढ़ सुकेशा कि हो गया छाणस है सुकेशाइ भरद्वाज का पुत्र भारद्वाज गोत्रोत्पन्न इसीलिए है अथवा भरद्वाज गोत्रोत्पन्न है सुकेश नाम से सुप्रसिद्ध ऋषि शिवि का अपत्य है या शिवि गोत्रोत्पन्न सत्यकाम नाम से प्रसिद्ध वो अला सत्यकाम है जो छाण वाला हो या नहीं लेना बाप का नाम बता रहे थे ना यहाँ बाप का नाम बता रहे शिविर में से सौर्यानी से गाध्य और सूर्य का का कर करके सौरिया में भी छांद है थोड़ा हाँ सोना चाहिए छांद भाषा जाएंगे सूर्य का अपत्य सौर्य उसका भी जो अपत्य हो सौर्या वो था भाषा यहाँपत्य स्ने आगे के लिए विवाहत्य कहेंगे भाषण यहाँ ग्रह आता हूँ कौशल्य नाम से कौशल्य है और अश्वल का बेटा आश्वल आय व्यक्ति के नाम नहीं, नहीं। और है दिया सौर्याग्र गर्व गोत्र उत्पन्न है सूर्य का पोता है उसका नाम खास जहाँ नाम है वो नहीं बताया नाम बता रहे परंपरा बता रहे हैं किसका बेटा है कौशल्या नाम से है और अश्वल का बेटा है भार्गव वर् भार्गव मरे भ्र उत्पन्न है वैद्य भी विधर्भ में पैदा हुआ आदमी है यहाँ भी नाम बनी व्यक्ति का विदर्भ महाराष्ट्र के नाम विदर्भ वहा पैदा हुआ आदमी हैत्याय कबंदी नाम है और कत्य का युवा पत्य बात करेंगे युवा कात्यायन कतश्य पत्यम कात्य बनेगा कात्य से युवा पत्यम कात्यायन बनेगा ते हा, एते ये जो वे छह प्रसिद्ध ब्रह्म क्या क्या लिया जाएगा क्योंकि को जानते हैं पर ये और करेंगे निष्ठ पहले है, है। फिर ब्रह्म के अन्वेषण करेंगे जरूर क्या ब्रह्म का अपरक्रम क्योंकि वे तब ऋषि अपर ब्रह्म का पर्रम के अन्वेषण करने के लिए चले हैं का मतलब है वो तो अपरक्रम के उपात्र में लगे हुए थे और तद तो जो अनुष्ठान करनी चाहिए अपरक्रम की प्राप्ति के अनुकूल अतएव इतनी अंतरुशि हो गई वो तो पर ब्रह्म को जाने की इच्छा करने लग गए परम ब्रह्म अन्वेष मारा ये दी और उन्हें पता लगाया और निश्चय हुआ ये जो तृप्ला हैं यही सर्वी सब ने निर्णय है यही हमें सब कुछ बतला देंगे और कोई नहीं इसको बताने वाला ये जो ऋषि है तृप्लाज महर्षि यही के विषय हमें सब कुछ बता सकते हैं ऐसे समझ करके तेरह पाणियों सभी सभी के के के हाथ को लेकर करने लिए गुरु जो है भगवान से तो है उनके शरणागत हो गए उनके निकट भाषण भाष्य सुकेशाचंद टिप्पणी सुकेशा ची सुशी वक्तव्य धैर्य छाद भाषण स्वयं कहेंगे यानी कहा है, है? अथवा टिप्पण का न मानते कुछ संक्रांत मान लो तो सुखेशा बन जाएगा ना वेदस्त वेदा प्रथमा के क्वेश्चन रूपन का है प्रथमा के क्वेश्चन तो है संक्रांत मान लो पुलिंग तो सुखेशा की जरूरत नहीं है इसी में से शायद भाषीकार ने कहा नहीं ऐसे में कुछ लोगों का यहाँ करना है सौरयानी के बारे में जो कहा आधार पर इसको भी लो दूसरे का तरफे देना है सकारात्म मानने में जब कोई समस्या नहीं रहेंगीर्घ हो सकता है छादस मानने की जरूरत नहीं हृद्वाज से अपत्यम भारद्वाज शैब्य से शिविर अपत्यम शैद्य सत्य काम शिवी शिविक सत्य काम नाम से दिया हो गया फिर कहते छांदी थी हाल मेरी काल साफ कह रहे हैं सौर वक्तव्य दैर छता भार्गवा नामदा, बनाना। कहते नामी और है। निवार कौसल आश्वलायन भारग भृगो गोत्रपत्म भार्ग वैगर्भ विदर्भे भवर्भि व्यक्तिगना पता नहीं है यदि सौरियाणी में व्यक्ति का नाम पता नहीं है सूर्य का पोता गर्भ गोत्र उत्पन्न से यहाँ पर भी आपको मानना पड़ेगा भागवे में व्यक्ति का नाम पता नहीं है भृगु का गोत्र उत्पत्ति है विदर्भ है कबंधी नामद यहाँ का नाम बता रहे नामद कथ्यम का विद्यमान प्रपिता बहुत युवा प्रत्यय स्पष्ट हो, दिया प्रपिता महावे जिसका उसको कहते हैं ऐसे वाला एक बेटा उसका देटा, उसका बेटा बेटा भी और कथा भी जिंदा है तभी क्या होता है युवा सूत्र व्याकरण में इस किस बोले कहें चिंया टिप्पण जीवजित वंशी युवा विद्यमान प्रपिता महो Yes, so. परदादा जिसका उसे कहते हैं प्रत्यय ब्रह्मपरा इत्या युवा प्रत्युचित फैसार कांग्रेस ब्रह्मपरा ब्रह्मा तो के वाक्य कर क्या करते हैं अपरम ब्रम्भ परत्व नेता तद अनुष्ठानिष्ठाश्चरिष्ठा अपरम ब्रह्म कोई भ्रांति से क्या किए तो उन्होंने पहले पर समझ करके उपासना करते यही पर ब्रह्म समझ रहे अपरम ब्रह्म परत्व तद अनुष्ठा निष्ठाश्चर और उसके लिए जो भी अनुष्ठान करना है कर्मरोपासना वो सब करने बड़ी निष्ठावान थे इसलिए वो ब्रह्म निष्ठा भी था आप ऐसे कैसे व्याख्या कर दिया भगवान विद कहते हैं ब्रह्म पराणा पुनः ब्रह्म अन्वेषण वुक्तम ठीक पहले जो ब्रह्म पर ब्रह्मनिष्ठ है तो फिर ब्रह्म अन्वेषण करना व्यर्थ है इसे कितने आप आगे कर परम ब्रह्म अन्वेषमाणा ऐसा परम विशेषण लेकर मंत्र में कहा ना परम ब्रह्म अन्वेषमा परम शब्द दिया पहले नहीं कहा ना पर ब्रह्मनिष्ठा ऐसा परम शब्द जोड़ा नहीं आगे परम ब्रह्म अन्वेषमा जो कह दिया वह विशेषण विशेषण प्रयोग है और के पर है तो करना भी व्यर्थ है इन दो दृष्टिकोण से भाषा का पहले संस्थापित कर दिए ब्रह्म शब्द अपर ब्रह्म ही न समझना अपर परम्परा है वो अपर ब्रह्म निष्ठा है वो परम ब्रह्म अन्वेषमाणा कि मता? क्या होगा जिसके अन्वेषण करना चाह रहे हैं क्या समझ कर गे सोच करके तत्म यहाँ व्यतिष्याम निदेशन कह तदिगमान तदिगमेश्चति आचरण हो जन्मु किम तक कि व्याख्या कर रहे हैं तथा कौतिशय तो है क्या अतिशय है क्या व्याख्या होता है उसमें कि उसके पीछे लग हैं आप भ्रम अन्वेषण करने में यही अतिशय है केवल नित्य है नित्य विज्ञे जो नित्य है उसे जानना चाहिए कि केवल जानना ही नहीं चाहिए इतना ही नहीं है तब पंच और उसके प्राप्ति के लिए यथा कामंग तथे अन्वेषमाणा की व्याख्या के लिए हम यथावन में अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करेंगे ऐसा निर्णय करके ब्रह्म के अन्वेषण में लग गए तथा अन्य तत्तिरती अन्य अन्य अपरण ले लिया पर ज्ञापन हो गया उनको वो अपर ब्रह्म से अपर आंग अपर ब्रमण है अन्य तत्तिरती अन्यतुन कुछ की प्राप्ति भी करेंगे अन्य कारण बनेगा वो अपुषार अपर ब्रह्म साथ नहीं हो सकता यह निश्चय करके पर तत्पाप्त तेज ज्ञान मात्र तो नित्य ज्ञान मात्र साक्षित्व तत्पाप्त होनी चाहिए और उसकी प्राप्ति कैसे होगी कोई कर्म उपासना से नहीं होगी उसके ज्ञान से उसकी प्राप्ति हो जाती है इसे ये भी वो नित्य हो गया क्योंकि जब करके हम प्राप्त करते हैं वो नित्यम तो तो और ये करना तो है नहीं तो ज्ञान से होना है ना जब ज्ञान से होना है वो निश्चित गुण नित्य होगा ऐसा विचार करके त्वेषण तो इसे परम ही अन्वेषण ही है इसे परस्वरूप कथन आह इस परम के स्वरूप कथन के द्वारा निश्चित करके सोचा यदि पर क्या, क्या, क्या विशेषता चलो जैसे है ना ग्राम गाँव जाना है तो आगे घास करना है सर्टिफिकेट पा लेंगे सर्टिफिकेट तो पाना ही है ना अभी बनना है सर्टिफिकेट पाना है परसा देना है तो सोचे तो परीक्षा दे ही रहे हैं कर ही रहे हैं तो खाली क्यों बैठना है इस बीच में भाई तो पढ़ाई सोचती नहीं है कुछ होती नहीं चलो सुन लेते हैं। ऐसे चलते फिर से सुनने वाले हजारों तो में लेकिन इसी एक लक्ष्य जीवन का ऐसे पूरी यत्न के साथ यथाकारों में दृश्य निर्णय लिया है इच्छाओं ने प्राप्ति नहीं होगी अपनी कामना अपने यथाकामना क्या काम अनम्यम कामना क्या हमारा भ्रम की अन्वेषण ब्रह्म की कामना का विमण न करते हुए अर्थात अन्य कोई कामना न करते हुए चल ब्रह्म की कामना करके ब्रह्म को ही हम जानने के लिए लगे रहेंगे पूरी प्रार्थना करेंगे ये इनकी विशेषता थी अन्य सभी कामनाओं का त्याग करके केवल ब्रह्म की कामना करने वाले लोग थे किन्वेषण करवागम एक चल तो हमारे लिए उस ब्रह्म के बारे में सब कुछ कह देंगे निश्चय करके आचार्य उपज हो आचार्य के पास पहुँच कैसे पहुंचे खत्म पाया भारत हफ्ता संतो हाथ में को लेकर गए संविधाओं को लेकर गए इसका किसका कर रहे हैं चांदी घर समीर मैडम यथा योग्यम धन का उपहार और लक्ष्य क्या पाठ है ना पाठ दांत ले जाएगा कोई किसका लाभ ले जाएगा हाँ ठीक है पाठ गलत वहा शुद्ध करो दंत को काट के धन ले धन काष्ट आदि उपहार उपलक्षणार्थम दंत काष्ट नहीं होगा दांत क्या ले जाएगा गुरु के पास किसकी दांत दे जाएगा कोई या कहीं बनता है वहां यथा धन काष्ट आदि उपहार उपलक्षणार्थम क्या हो गए आप जैसे का दंत कास्ट दातुन लकड़ी जो होता है ना आपका बबूल का है नीम का है वैसे कल्पना कर सकते हैं लेकिन हमारे कटवा देखेगी नहीं दाम तुम कौन ले जाए ना गुरु के पास जा रहे दाम तुम ले जाएगा और कोई आज भी आज तक मॉडर्न जमाने में कोई टूथब्रश टूथपेस्ट लेकर गुरु के पास जाता नहीं है कौन ले कोई टूथ पेस्ट गुरु के पास टूथब्रश ऐसे दंत का नहीं होगा उसमें क्योंकि संस्कृत में डाकन दंत धावन प्रिय होता है दंत को धोने वाला दंत धावन शब्द होता है इसलिए धन का नहीं ज्यादा ठीक है दाकन की जगह पर तो समित भार गृह हस्ता हाथों में ग्रहण किए हुए हैं संविदा जी का ढेर भार गए फिर वोन नहीं मुठी भर लेते पूजा पूजावंदम पूछ जो प्रलादार्य मुखगन्धा उपज प्रद नामक आचार्य उनके पास में सब, सब पहुंच गए उनको देखकर के समझ के क्यों आए हैं तो क्या कहते हो तपसा ब्रह्मचीय श्रद्धया संवत्म संवच यथा कामम प्रश्न पृछ यदि विद्या आये हुए उन लोगों को देखकर उनके प्रति ऋषि सर ऋषे वाला ने इन वचनों को कहा हुआ क्या कहे भूजे और तपसा ये जब आप तपस्वी है अपने अपने घर में ये चार दिन किसी भी आश्रम में होंगे जहां तपस किए होंगे किए ही होंगे लेकिन उतने से काफी नहीं है एव। और भी मेरे के सामने आप जा रहते एक साल तपस्या करनी पड़ेगी विष्ट तपस्या कराएंगे यहाँ गुरु बला तो भूये एव तपस्या करते हैं तुम लोग और भी तपस्या कीजिए तब तो करोगे? को भी लाया बैठ है तो करना पड़ेगा। या और ये खेल नहीं आना चाहिए तो हम तो पढ़ने लिखने आए और गुरु जी को लगा लिया तो ये काम करो वो काम करो कर्म युग में तपस्या ये व्रत करो वो अनो खिंग व्रत करो ये करो बोलते में लगा ले कर ऐसा मन नहीं नहीं होना साथ दिन नहीं संबस्रु संबस्रु साथ हो साथ। तो साथ है रहना पड़ेगा उसके बाद महाराज गारंटी ग पढ़ा तो दोगे हमको कहते तो नो गारंटी उसके बाद ऐसा काम हम प्रश्न जितनी जैसी इच्छा आती वैसी प्रश्नों को पूछ लीजिए जवाब देना न देना मेरी मर्जी ये जानता हूँ तो जरूर तुम्हें जवाब पूछूंगा विद्या जानता हूँ तो सर्वम भव बख्शा मैं सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको बतला दूंगा नहीं जानता हूँ तो नहीं बताऊंगा उसका बात करें यदि बोल दिया जानता होऊंगा तो जरूर आपको सारी की सारी बातें बता दूंगा न जानता हूं ऐसे प्रश्न पूछ लिया आपने तो मैं नहीं बताऊंगा कह दूंगा नहीं जानता भाई जाओ निश्चित जुड़ के पास। ये होगा इसी जान करके देखो अनिश्चया बता दिया ये परीक्षा गुरु ने जो है शिष्यों की श्रद्धा की परीक्षा किया देखते नहीं है कितने श्रद्धालुगे कितने टिके रहेंगे छह मई से कोई ना कोई भाग तो जाएगा जब देखेंगे काम ले रहे हैं, ये करो वो करो इधर भगा रहे तो साल भर कोई पढ़ा नहीं रहे कुछ बोल नहीं रहे ये और काम धंधा तो पश्चात जाता व्रत ध्यान ये सब में लगा देंगे तो करेंगे कौन टिके आठ बीजेप में कोई टिके जाएंगे चार नहीं रहेंगे सब भावनाएंगे तो लब्ड़ा ही लब्ड़ा है ही अच्छा एक नहीं हो सकता हमारे नहीं रहना पड़ेगा कुछ लादर कहना है की मेरे आश्रम में हमको रहना पड़ेगा साल भारत एवं हिला ऋषि वे लोग जिस प्रकार से आए हुए हैं उनको देख हाँ मैंने किरा निश्चित रूप वह ऋषि अपराधक आप तो तपस्या किए हुए हैं अपने गुरु अपने गुरुकुलों में अपने-अपने शाखाह का दिन करके बारह बारह साल विदा चुके हो फिर शादी बाजी भी किए होंगे भी होंगे वो भी सब तपस्या जब कर्मका नहीं करना पास या परी तपस्या करते ही होंगे फिर भी पुनर एवं मत सम तपस्या जो मेरे से का, का जाएगा, उन तपस्याओं को भी आपको करनी होगी अरे बादशाह जोड़ तुम सांपरे यदि आप कह रहे थी तपस्वी है फिर भी पुनरेवा पूरम में भी एवं पूरा तपसे न यद्य तथा पुनरव तपस्या इंद्रिय स्वयं के द्वारा आप पहले से तपस्या है ब्रह्मचर्य से और श्रद्धा से युक्त होकर के आपका तपस्या करनी है श्रद्धा की व्याख्या आस्तिक बुद्धिया आदरवंत आस्तिक की बुद्धि के साथ आदर्शयुक्त होकर के आपको जो है समत्सर काल का एक साल पर जो काल का रहना होगा विशेष प्राप्ति विशेषता ब्रह्मचर्य विशेषता तपस्या विशेषता श्रद्धया बने विशेषता पूर्व कौन था तब उसके साथ से जोड़ेगा एक आंध्रिका बता सम्यक गुरु शुश्रूषा पर सतो संवत्ता संवत्ती का क्या सम्यक सम्यक प्रकार से गुरु सेवा परायण हो करके वाक करना होगा सम्यक प्रकार से गुरु सेवा परायण होना गुरु शुश्रूषा पर यहाँ तब अनविक्रम जिसकी जैसी काम है उसका न करते हुए तो यदि मतलब तक पृष्ठमत पृथ्तम विद्या आपके मैं पूछा हुआ प्रश्न को मैं प्रश्न के पदार्थ को यदि मैं जानता हूँ अनुधत्व प्रश्नार्थ यदि शब्द यहाँ पर यदि शब्द इसलिए नहीं कि मैं जानता नहीं हूं अपनी अहंकार को प्रकट करने के अनुत अनुता अनुध्धत तो, उद्धता क्या है उद्धंड का अहंकार है मेरे जिस विज्ञान कोई नहीं दे बड़े बड़े क्षेत्र से मेरे पास आ गए कितना महारूम है जो अपने अंदर अहंकार के बिना जो है बोल रहे हैं यह बात प्रकट होता है अज्ञान आदि महा अज्ञान आदि हेतु इसलिए हेतु है वो अज्ञान तो आदि तो क्योंकि आगे आप देख रहे हैं छह प्रश्नों का अर्थ का सम्य निर्णय ले लिया इसे ज्ञापन हो रहा है तो कोई अज्ञान किसी विषय का है नहीं फिर भी वो ऐसा कह रहे हैं मतलब तो तो अद्ध तत्व प्रश्नार्थो न न तो दूसरा अर्थ हो पर कोई गुंजाइश प्रश्नों का निर्णय करने कैसे ये हम निश्चय कर सकते हैं सर्वो वृष्ठी जब कुछ भी आप पूछेंगे उन सब प्रश्नों के जवाब हम आगे कहेंगे कि करके सब प्रश्नों जवाब देंगे अब उसमें सबसे पहला प्रश्न आरंभ होता है कवंदी भगवान कुतो अवाजा तजा दे काय न उपे पक्षा एक वर्ष गुरुकुल बात करने के बाद जो जगुल जो छठा ऋषि था पहले जो बोले हुए में से अंत में जो जिसके नाम दिए थे वह कबंदी नामक जो कत्य कर्तिका जो युवा कत्य वह सबसे पहले आए सामने और तो प्लाज मसीद के पास आकर के उन्होंने अपना प्रश्न पूछा यह मत समझना रहा अकेले आए अकेले अपना अपना अलग पूछ रहे वो जब आए तुम तो जैसा करने के आगे सभी श्रवन कर रहे क्या कहा भगवं गुरुदेव कुतो हवा प्रजा ये प्रजा प्रजा, प्रजा की उत्पन्न होते हैं ये ब्राह्मण क्षेत्र में शिशुत्र ये जो प्रजा है प्रजा ये माह प्रजा ये संपूर्ण जो प्रजा ये किस से कुने किस से प्रजा उत्पन्न होती है ये सारी प्रजाएं किसे उत्पन्न होती है बताइए आप ऐसे कैसे प्रश्न दिया आए थे को जानने के लिए और कुछ क्या प्रजा कैजा कहा जा किसको जानने हैं वो है ना सीधा परभ्रम के बारे बताओ अग्नि भगवो परभ्रम भेटी जैसे पिता के पास रघु गए और साफ साफ कह दिया महाराज मुझे जो है ब्रह्म के बारे में बता रही बोलना चाहिए था हर ब्रह्म तो सब कुछ हम जानते हैं ना इसलिए मुझे हमें पर ब्रह्म को उपदेश दीजिए अब तो प्रजा कहाँ से पैदा हो रही कहा चला गया कहानी आया हूं भाई कौन हो जाने हो मैं कैसे पैदा हो गए बाप से ऐसे प्रश्न उनका पता नहीं है कारण है परम ब्रह्म अन्वेष माने के उपक्रांत आपने उपक्रम में कहा था ऐसा परभ्रम की अन्वेषण करने के लिए निकले हुए हैं इसलिए प्रकरण हुआ ये ऐसे में प्रजापति कत्र प्रजा सृष्टि विषय प्रश्न प्रत्युप की ओर असंगतिम असंख्य इसलिए प्रजापति कत्र प्रजा सृष्टि विषय प्रश्न और कवाब भी तो मर्जी नहीं करे अरे तूने क्या पूछा भाई आया तो किसने तो तो तो का चेड़े हो तुम किन चीजों को जानने आए थे और तुम क्या अन्य चीज के बारे पूछ रहे हो आया तो वो भी नहीं कहते हैं और सीधे जवाब सीधे प्रश्न का ये दोनों ही उचित नहीं है ऐसे आशंकर प्रश्न प्रत्युत के रूप पायस होते है ताप इसी तात्र को बताने के लिए भाषण आरंभ करेंगे पहले शब्दारे कर अगर था था था एक, साल एक साल के अनंतर एक साल के बाद फिर ऊर्धव काल पश्चात कबंदी का प्रच्छ पृष्ठवाबंधिकात्यन आकर के गुरु के पास पूछा हे भगवं कुदा ब्राह्मणाद्यास तत्व से ब्राह्मणादी प्रजाएं होती हैं वो हमें बताइए तो का तो जवाब ऐसा प्रश्न क्यों पूछा अपरविद्याण सुमिश्चित ये कार्य यागति तद निधि तथर्थो अयम प्रश्न वैराग्य सिद्धि करने के लिए क्योंकि परप्रम का सीधा सीधा प्रश्न पूछना उचित नहीं बनता है पहले अपरब्रम प्राप्त पर्यंत फल जो है उसकी गति बताना होगा अनित्य है और विरक्ति होता है तो वो बाद जब श्रवण करने के लिए जारी है नहीं तो नहीं इसीलिए अपरब्रम अपर विद्या कर्मण अपर विद्या और कर्म अपर विद्या उपासना अपर ब्रम संबंधी जो विद्याय तो करने पर समुच्छयपूर्वक अनुष्ठान करने से अपर ब्रह्म विषय का उपासना एवं कर्म के समुच्छय पूर्व अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है और उसकी जो गति है कार्य में फलक यहाँ और फल की जब गति क्या होगी नित्य क्या नित्य सद वक्त सब जम वक्त कहना चाहिए उसे बदलाना चाहिए बस उसी के लिए यह प्रश्न सदर्क था सदर्थ हो अयम प्रश्न उस प्रयोजन को लेकर के ये प्रश्न आरंभ किया जा रहा है इस विषय में जब लोग आनंद स्पष्ट करते हैं तेषा असौ विरजो ब्रह्म लोक समुचित कार्य ब्रह्मलोक अतुत्रेण तदते देवयान मार्ग सच यह पक्षवाण पाठ क्या कारण है आदि मंत्र मिलेगा तेषा विरजो ब्रह्मलोकः लोक उन लोगों को कौन सा लोक मिलेगा रजरहित ब्रह्मलोक मिलेगा समुचित कार्यस्य ब्रह्मलोकस्य ब्रह्म लोक करने से प्राप्त होने वाला फलभूता कार्य है औुशया होगा दे से तेयान मगे गर्ण अन्य वोक्षण कर्मच्युपल केवल और केवल कर्मियों दक्षिण अद्यास चंद्रलोक तद्गते पृत्रयान से में प्रजा काम दक्षिण प्रतिपद्यंत है इत्यादि क्षण इसी प्रथम प्रश्न के जवाब में ये बात आएगा केवल कर्म कार्य का फंड क्या है चंद्रलोक है दक्षणायन मार्ग है ये सारी बातों को यहाँ दोनों के बारे में कहा जाएगा यद्यपि इधम पर ब्रह्म जिज्ञा का है कोई कह सकता है ये भी कथन करना देखा है पर्रम के मामले में चर्चा करने के अवसर जब प्रसंग प्रकरण शुरू कर दिए हो उपक्रम में दूसरे मंत्र में और पहला मंत्र में क्या जरूरत है आप जो है कार्यक्रम की जब कृपा फल बता रहे करने से कार्यक्रम प्राप्त होता है उसे प्राप्त करने का मार्ग केवल कर्म और उसके मार्ग ऐसा क्या जरूरत है पर्रम के मामले में प्रश्न है तो असंगत लगता है तथा फिर भी केवल कर्म कार्य कार्य का कर्म छ कार्यामुचित स्पष्ट केवल कर्म कार्य दक्षायण सब लोग जाना वापस लौटना और समुचित का कर्म का समुचित बने उपासनाषण कार्य होता ब्रह्मलोक ब्रमरोप्रेन चले जाना वहां से लौटना या अगला कल्प में जन्म लेना यह ब्रह्म जगत मुक्त होना वाला जो वहां पर उस जो विरक्त है उसी को तार्मान में अधिकार। पर्यंत संपूर्ण अधिकारोकूर्ण जो पुरुष ही इस पर ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है वैराग्य उन फलों से वैराग्य के लिए ही इन मुंशित है या पहला प्रश्न का आरंभ हुआ समझाओ यदि भी मुकद्र सृष्टि प्रत्येक यदि देखने में तो प्रथम दृष्टिया लगता है सृष्टि की बात हो रही है यहाँ लेकिन सृष्टि की जो बात कही जा रही है सृष्टि से वैराग्य पाने के कहीं भी सृष्टि की चर्चा हो रही क्यों होती है सृष्टि की चर्चा या विष्टि की चर्चा विविध सृष्टि की चर्चा होती है या प्रणय की चर्चा होता है अनित्ञापन करते हुए वह कर्म कर्म उपास फल का अनित्ञापन करा करके वैराग्य सिद्धि के लिए ही कहा जाता पर सृष्टि तो तो में तथा के कथन का बहाने से परविद्या का फल कथन करना इष्ट है प्रश्न है कि प्रतिवचन चित्ती दृष्टव्यक्त प्रश्न हो जवाब दोनों ऐसा दोनों के विषय ने समझना चाहिए ही वह बात का सहन किया जा रहा है जवाब दिए तस्मे सहोवाच प्रजा कामो वही प्रजापति सपोदा स तप तप्वा स मिथुन उत्पाद रेत में बहुत प्रजा कर उस प्रद महर्षि ने कहा कहे थे क्या कहे वो प्रजापति रिया वही का प्रसिद्धि है शास्त्र परंपरा में आगम परंपरा में की प्रजाउत्पन्न करने की इच्छा वाला होकर प्रजापति ने पूर्वकल्पिक ज्ञान उपासना वेद आई का स्मरण करके स्मरण रूपी प्रजापति उसने क्या किया वह किया क्या पूर्व कल्प में तो वो अपर प्राप्ति के लिए वो उपास किया है कर्म किया है वो सारा जिसको स्मरण कर लिया उसने ये उसको प्राप्त किया सपस्तवा वह उसने पूर्वक प्रकार का करके क्या किया के एक जोड़ा जोड़ा को कर दिया क्या है वह और रूपी जोड़े को उत्पन्न किया तो मैं सोच कर कि ये दोनों ही मिलकर के मेरी जो नाना प्रकार की प्रजा उत्पत्ति करने की इच्छा है सृष्टि है वे उत्पन्न कर, कर देंगे ऐसा सोचते हुए इस जोड़े को पैदा किया क्या क्या? तस्मा एवं तस्मा प्रकार से पूछे हुए के लिए। का लिए सुत्राधि अच्छित रूपे नाच कहा उसकी के जो है का करते स्पष्टीकरण करने के लिए कहा प्रजा, प्रजा सर्वात्मा सन जगत रक्षा विज्ञानवान यथोक्तारी तथा तक कल पो निर्वृत्त जमान ना ना ना प्रजा नाम स्थावरिंगा ना ना पति ही यदि प्रजा, प्रजा का प्रजा की उत्पत्ति करने की कामना आ है प्रजा क्या है? उसकी व्याख्या कर रहता है प्रजा मने आत्म ने सुसुरक्षु वो अपने आप जो सृजन करने की इच्छा वाला व्यक्ति सुसूक्षु बने सृजन करने की इच्छा वाला वह वा प्रजापति ही अपना ही अपने से ही पैदा कर रहा है आत्मा है और सुश्रक्षित हो सुषित होने आत्मा है स्वयं की से ही वो सृष्टि करना चाह रहे हैं और कोई तो सामग्री नहीं करने का मतलब उसके पास बाहर कोई सामग्री नहीं था पैदा करने वह अपने अकेला है और स्वयं जो सृष्टि करना चाह रहा है तुम्हें तो? प्रजाति कौन है वह सर्वात्मा है वास्तव में वह समि रूप हृणय करो सर्वात्मा कर जगत लक्ष्य सर्वात्मा होकर के वह हो जगत की मैं सृष्टि करूंगा ऐसा सोच कर विज्ञानवान इस प्रकार विज्ञान वाला होकर के यथोक्त यथोक्त काली ज्ञान कर्म समुच्चय का ज्ञान और कर्म का समुच्चय पिछले जन्मों में उसने क्या है उसकी स्मृति आ जाती है उस स्मृति तपस्या है भाव प्रजापति रम सर्वात्मा ऐसा उपासना काल में जो उसने प्रजापति की भावना की थी मैं प्रजापति हूँ ऐसे गुरुकल्प जो उपासना कर रहा था क्या करता तो क्या किया था उसने मैं प्रजास्पति हूँ सर्वात्मा मई हूं ऐसा उसने उपासना की थी। जो उस सब उसे भावना दो इस कल्प के आदि में पूर्व कल्पीय भावनाओं को लेकर इस कल्प के आदि में उसने भावना कर लिया उससे निर्वृत्त उस भावना जब सिर प्राप्त हो गया तो हिरण्य गर्भ सृज्यमान पति नाम ये सृज्यमान प्रजा क्या का वो पति होने से उस गर्भ को प्रजा को निगा होते हुए आस जन्मांतर भाविन ज्ञान स्पष्ट कर लेते जन्मांतर में जो भाविक उपासना क्या उपासना होगी श्रुति प्रकाशितर्थ विषय श्रुति में प्रकाशित पदार्थ विषय का उपासना है वह तपालोचित अत उसी का उसने चिंतन किया तो चिंतन करने का नाम ही तपस्या का